संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में हम लोग कवियों को बुलाते हैं मंच पर और उनकी कविताओं का आनंद उठाते हैं तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ दिल्ली आगरा से हरिदत्त शर्मा जी पधारे हुए हैं और काफ़ी समय से जो हैं टीचिंग फील्ड में है बच्चों के साथ इनका अच्छा रुझान है बच्चों को पढ़ाते हैं और साथ साथ में लिखने का भी एक जो है शौक है तो कविताएं भी लिखते हैं तो आज उनकी रचनाओं को हम लोग सुनेंगे आज के इस एपिसोड में तो आप सभी की तरफ से हरीदत् शर्मा का बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके बारे में सुनकर के आप बच्चों को पढ़ाते हैं और अभी भी अच्छी तरह से बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि हरिदत्त जी आप अपने बारे में जरूर बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह से इस शिक्षा के क्षेत्र में आना हुआ बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी मैं मथुरा जिले का रहने वाला हूँ जी मेरे गांव का नाम सोनी है हम्म वही मेरा जन्म स्थान है बचपन से ही मैं बहुत ही भक्तिभाव में रहा था एक ललक थी कुछ अलग से करने के लिए अच्छा अच्छा थोड़ा मैं बड़ा हुआ तो जैसे ही मेरी शिक्षा समाप्त हुई तो मुझे ये आपके ईश्वरी विश्वविद्यालय का परिचय मिला और फिर मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे कविताएं लिखने लगा गीत लिखने लगा स्टेज के प्रोग्राम भी करने लगा अरे वाह <laughs> और बच्चों को भी स्कूल में ये सब विद्याएं सिखाने लगा कैसे बच्चों को गाना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए आ, सांस्कृतिक प्रोग्राम में उनको भाग लेना चाहिए जी जी, जी। तो लगभग मेरे पास करीब पाँच मेरे खुद के लिखे हुए गीत और कविताएँ हैं हाँ और मैं जगह जगह भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के मंच पर भी भाग लेता हूँ और ईश्वरी संदेश भी सुनाता हूँ और बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं हाँ ब्रह्मा कुमार भाई <laughs> और ये मेरा जीवन ईश्वरी सेवा में समर्पित है मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से कुछ और भी अच्छा हो सही बात बहुत ही अच्छी भावना है बहुत ही अच्छी कामना है आपकी आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी आपके भाव समझ आ रहे होंगे और जिस तरह से आप अपने शब्दों के द्वारा अपना परिचय दिया अच्छा लगा मैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़कर भी आप इन सेवाओं में हमेशा रहते हैं तो जैसे कि कविताओं की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कविता एक अच्छा माध्यम है कि लोगों को कुछ संदेश देने का बड़ी बात को छोटा करके रमनीक अंदाज में बताने का एक कविता का माध्यम होता है कविता अपने आप में बहुत छोटी हो लेकिन वो बहुत बड़ी बदलाव के कारक बनती हैं मनोस्थिति को बदलने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है लोग हंसते गाते सुनते अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहली एक रचना जिसके बारे में आप अपने आप से बहुत ही अच्छा लगता है आपकी वो रचना सुनकर या सुनाकर तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में बताइए और उसे सुनाइए धन्यवाद भाई जी आ, मैं अपनी पहली कविता इस तरह की प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ जिसमें ये बताया जा रहा है एक संदेश है कि हम सबको समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएँ शुभकामनाएँ रखनी चाहिए दुआएं देनी चाहिए जी जिससे कि हमारा और सभी का संपर्क संबंध है बहुत ही मधुर रहे और हमारा ये जीवन पूर्ण रूप से सार्थक बने हम दूसरों में काम आए और दूसरे हमसे लाभान्वित हों केवल ये जीवन अपने लिए ही नहीं है ये दूसरों को भी लाभ पहुंचाने के लिए है जैसे पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं नदी अपने पानी को स्वयं नहीं पीती है बादल अपने लिए नहीं बरसते हैं ऐसी हमारा जीवन भी दूसरों के लिए हो और हम सबको दुआएं देते रहें ये मेरी पहली कविता है जी जी दया धर्म का मूल मंत्र है दया धर्म का मूल मंत्र है सुख देना सुख लेना लेना देना नहीं किसी से मगन प्रभु में रहना रहना दुआएं देना दुआएं लेना दुआएं देना दुआएं लेना, दुआएं देना, दुआएं लेना।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 उपकारी जीवन तो जैसे नदी नहीं पीती जल को बादल नहीं बरसते खुद को, पेड़ नहीं खाते फल को उपकारी जीवन तो जैसे नदी नहीं पीती जल को बादल नहीं बरसते खुद को पेड़ नहीं खाते फल को परमार्थ परमात्म परिचय परमारथ परमात्म परिचय और शांति सुख चैना चैना दुआएं देना दुआएं लेना दुआएं देना दुआएं लेना दूसरे पैराग्राफ में मैंने ये बताना चाहा है जी कि हम फालतू की बातों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और अपना समय वो अमूल्य समय यूं ही व्यतीत करते रहते हैं उसे गंवाते रहते हैं तो हमें किस तरह से अपने समय को किस तरह से सफल करना चाहिए क्योंकि ये समय पल पल बह रहा है जा रहा है समय बह रहा ऐसे जैसे कल कल करती हो समय बह रहा ऐसे जैसे कल कल करती हो बीते युग युग बीते बरसों बीत चलिये सदियाँ हो बीते युग युग बीते बरसों बीत चलिए सदियाँ हो सांसें ये अनमोल जा रहीं सांसें ये अनमोल जा रहीं बीत रहे दिन रहना रहना दुआएं देना दुआएं लेना दुआएं देना दुआएं लेना अगला पैराग्राफ है परिचिंतन पर दर्शन पर मत ये तो बढ़िया बात नहीं परिचितन पर दर्शन पर मत ये तो बढ़िया बात नहीं शिव सागर से ज्ञान बदरिया भर करना बरसात कहीं शिव सागर से ज्ञान बदरिया भर करना बरसात कहीं मनसा वाचा और कर्मणा मनसा वाचा और कर्मणा जग को सकाश देना देना दुआएं देना दुआएं लेना दुआएं देना दुआएं लेना और अंतिम पंक्तियाँ हैं जिससे हम प्रभु पिता परमात्मा को अपने जीवन में किस तरह से अनुभव कर सकते हैं हे ज्योतिर्मय मैं ज्योति तुम्हारी जगा रही है जन जन को हे ज्योतिर्मय मैं ज्योति तुम्हारी जगा रही है जन जन को अमृत ज्ञान बरसता भगवन भिगो रहा है तन मन को अमृत ज्ञान बरसता भगवन भिगो रहा है तन मन को याद तुम्हारी मीठी मीठी याद तुम्हारी मीठी मीठी भर आए ये नैना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 दुआएं लेना दुआएं देना, दुआएं लेना हरिदत्त जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी इस कविता के माध्यम से जो आपने संदेश देने का कोशिश किया है दुआएँ लेना और दुआएँ देना ये शुभ संदेश जो है आपने इस कविता के माध्यम से दिया और अंतिम बंद में आपने उस परमात्मा को निरंजन को निराकार को याद किया और उनके द्वारा उनकी जो ज्योति है सबको जगाने का काम करता है ये बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने आ, संबोधित किया आपने कविता के अंदर तो आइए आगे बढ़ते हैं संस्कार के बढ़ते चलन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर और बहुत ही अच्छा लग रहा है आशा करता हूं आप सभी इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हुए मैं हरी जी से जानना चाहूंगा कि दिल्ली में आप कौन सी जगह पर रहते हैं और क्या करते हैं दिल्ली के पास ये मथुरा शहर है हु. जिसे श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि कहा गया है श्री कृष्ण जी यमुना कंठा क्या है <laughs> उसी के पास ही मेरा ये गाँव है सोनई वहाँ पर मेरा जन्म स्थान है लेकिन वर्तमान समय में मैं अभी आगरा में रह रहा हूँ हाँ हा। और सेंट सीएफ एफ स्कूल वहाँ पर है आदरस रोड पर उसमें मैं अकाउंटेंसी का लेक्चरर हूँ अरे वाह इंग्लिश मीडियम स्कूल है और बच्चों को संस्कार भी साथ साथ देने का प्रयास करता रहता हूँ वहाँ पर प्रेयर कराना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, का आयोजन करना वो मेरे ही अंडर में आता है और मैं ये जब मेरी बात आप मेरे बच्चे सुनाएंगे जा करके कि आप रेडियो एफएम पे भी आप प्रस्तुति देकर के आए हैं तो बहुत ही अच्छा उनको लगेगा जी जी जी तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें होगी और भी बहुत सारी कविताएं हम सुनेंगे हरिदत्त जी से आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है रेडोमोथ वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्करा रहो प्यार का अरे हल्का हल्का सुरख़ लबों पे रंग तो है कि प्यार का अरे हम दम मेरे की हवा पहले चलती है फिर इकलत इनकार की रुख पे ढलती है हे प्यार प्यारोहबत की हवा पहले चलती है फिर इकलत इनकार की रुख पे ढलती है ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम के चेहरे से सर का तमन्ना आखें मलती है होए हमदम मेरे मान ब जाओ कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का सुरख़ लबों के रंग तो है एक इकरार का अरे हमदम मेरे सबब दुनिया महकाए बादल ने चोबी किए हाँ चल के साए है तुमसे मिल मिल के सबा दुनिया महकाए बादल ने चोबी किए पाचल के साए ये सच है कम से कम तो है मेरे सनम चुरा लो मैं चल में मेरा अरमा भी रह जाए हम दम मेरे मान भी जाओ कहने मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का सुरख लबों पे रंग तो है इतरार का अरे हमदम मेरे चंदा रे चंदा रे धीरे से मुस्का नमस्ते मैं हूँ हमसिका अयर और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में और काव्य रचना जब भी पाठ किया जाता है सुना जाता है सुनाया जाता है तो एक मन को जो है तसल्ली मिलती है अंदर से एक सुकून मिलता है सुनते सुनते तो आशा करता हूँ आप सुकून में इस चीज़ों को सुन रहे हैं और आप भले ही कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आपके जो पूरा ध्यान है रेडियो सेट की तरफ है और रेडियो पर जो आवाज़ आप सुन रहे हैं काव्यों की जो संरचना है उसकी तरफ आपकी जो है आकर्षण बना है आशा करता हूँ आप सभी इसी मन से बैठे हैं और बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे और मैं चाहूँगा कि आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मैसे ज करके अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर पर तो चलिए फिर से एक बार हरिदत्त जी को सुनते हैं और हरिदत्त जी मैं चाहूँगा कि जैसे दिल्ली शहर है और ख़ास मथुरा शहर की आपने बात कही है और उसमें भी श्री कृष्ण की नगरी है तो अपने आप में एक जो है तीर्थ स्थल का फील आता है जब भी मथुरा शब्द सुनते हैं और श्री कृष्ण की याद बन जाती हैं और श्री कृष्ण की लीलाओं की बात करें या फिर वहाँ की जो आ, उनके जो वजन है या कीर्तन है जब भी हम लोग सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है एक सुकून फील करते हैं हम लोग तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी मथुरा के बारे में उसका दर्शन के बारे में थोड़ा सा बताइए अगर आपने रमन किया हो उस जगह पे, उन्हीं चीज़ों को बताते हुए अगली रचना की तरफ हमें ले जाइए कि कौन सी टाइप की रचना आप सुनाने वाला है बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपने तो ऐसी बात पूछ ली है जिसे कौन नहीं पूछना चाहेगा मथुरा नगरी का नाम लेते ही लोगों के अंदर गुजगुदी सी होने लगती है जी, जी, जी, और उसके लिए वो बहुत लालायत रहते हैं सचमुच वो नगरी वास्तव में बहुत ही अच्छी है वहाँ पर मथुरा में बाँ के बिहारी जी का मंदिर है जी, और अब तो इतने मंदिर बनते चले जा रहे हैं प्रेम मंदिर है या अंग्रेजों का मंदिर है या और भी एक और बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है वहाँ पर हु, हु, हु. लोग वहाँ बहुत श्रद्धा भाव से आते हैं हु. और श्री कृष्ण जी की भूमि पर आकर के और उनके मंदिरों में आकर के किस तरह से गदगद हो जाते हैं भाव भावभिवर हो जाते हैं चरणों में लौटते हैं अपने को धन्य मानते हैं सचमुच वो नगरी वास्तव में पूजनीय है दर्शनीय है श्रोतागण जो सुन रहे हैं यहाँ पर भी सुन रहे हैं मैं आपको भी एक तरह से निमंत्रण देना चाहूँगा कि अगर आपने मथुरा नगरी को देखना है तो एक बार आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है रही बात श्री कृष्ण के लीलाओं से संबंधित भाई जी ने मुझे एक गीत पढ़ने के लिए कहा है तो मैं उस वक्त का एक गीत का वर्णन करना जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूँ जब यशोदा मैया के पास गोपियां श्री कृष्ण को लेकर के आती हैं और शिकायत करती हैं कि मैया ये तुम्हारा श्री कृष्ण हमारा दही फैला देता है मक्खन लूटता है मक, मटकी फोड़ता है और ये मानता नहीं है हमें बहुत तंग करता है तो किस तरह से यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को डांट लगाती हैं और उन्हें मारने के लिए तैयार होती हैं पिटाई करने के लिए तैयार होती हैं और फिर किस तरह से श्री कृष्ण जी अपना बचाव करते हैं क्योंकि श्री कृष्ण तो बड़ी नटवट नटवर हैं हाँ, नटखट हैं नेट्खट वो है। तो हर तरीके से बचना चाहते चा, हैं जी तो यशोदा मैया से किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं तो मैं इस इन पंक्तियों के माध्यम से इस गीत के माध्यम से आपको सुनाना चाह रहा हूं जी जी जी क्या कह रहे हैं देखिए जी नी मोरी मैया प्रार्थना कर रहे हैं अपनी माता जी से न मार मोरी मैया में मैं पैया पणूरी न खायो मैंने माखन न खायो दहीरी न खायो मैंने माखन न खायो दहीरी न मार मोरी मैया मैं पैया पणूरी न खायो मैने माखन खन न खाय दहीरी न खायो मैंने माखन न खायो दही रि और क्या कह रहे हैं ग्वाल बाल सब रास रचा अपने दोस्त को अपने साथियों पर किस तरह से मर रहे हैं वो अपनी बात हाँ कि ग्वाल बाल सब सबरा सुरचा में गोपी राधिका से हस मुस्का में गाल बाल सब रास रचा मे गोपी राधिका से हस मुस्काम झूठो मेरो नाम ओ झूठो मेरो नाम लगाए री न खायो मैंने मा खन न खायो दही री न खायो मैंने मा खन न खायो दही री <ुआगारी> न मारी मोरी मैया मैं पैया पणू न खाया मैंने माखन न खाओ दी लेकिन यशोदा मैया नहीं मानती हैं कहती हैं तेरी शिकायतें रोजाना रोजाना आती हैं कब तक मैं तुम्हारी शिकायतों को सहन करती रहूंगी कब के इन गोपियों के ताहने सुनती रहूंगी लेकिन नहीं मान रही हैं तो फिर क्या कहते हैं मा तुम मेरी होती तो ऐसे नहीं मारती यानी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी यशोदा मैया से तू मेरी शायद मैया मजा नहीं लगती है <laughs> माँ तू मेरी होती तो ऐसे नहीं मारती मार भी लेती तो पीछे पुचकारती मार भी लेती तो पीछे, पीछे पुछकारती पुछ तू ना ही मेरी मैया तू ना नाहीं मेरी मैया मैं जान गयरी क्योंकि वो तो जाने जाना हारते उन्हें मालूम था कि मेरी माँ ये नहीं है मेरी माँ तो देव की है असली में तो लेकिन ये तो केवल पालन करने वाली माँ है तो अनजान बनने के साथ साथ भी वो जनाना चाह रहे हैं यशोदा भैया को मात मेरी होती तो ऐसे नहीं मारती और मार भी लेती तो पीछे पुचकारती तू ना ही मेरी मैया मैं जान गयोरी न खायो मैंने माफन न खायो दहीरी लेकिन यशोदा मैया पर इस बात का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है तब वो अपनी कसम देते हैं किसकी कसम देते हैं अपनी और बलदाऊ भैया की अंतिम पंक्तियों में है चाहें कसम ले ले मेरे शरीर की चाहें कसम ले ले मेरे शरीर की चाहें कसम ले ले भैया बलवीर की चाहें कसम ले ले भैया बलवीर की बरबस मेरे मुख से ओ बर मेरे मुख से लगाए दौरी न खायो मैंने मा खन न खायो दही न खायो मैने मा खन न खायो दही न मारी मोरी मैया में पैया पणूरी न खायो मैंने मा खन न खायो दही न खायो मैंने मा खन न खायो दही नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम चलिए श्री कृष्ण की लीलाओं का एक बहुत ही सुंदर नमूना जो है हरिदत्त जी ने आपके सामने पेश किया आशा करता हूँ आप इस गीत के माध्यम से खो गए होंगे मथुरा नगरी में पहुँच गए होंगे श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ गोपियों के साथ यशोधा मैया के साथ आप खो गए होंगे तो चलिए थोड़ी देर के लिए फिर से मैं आपको रेडियो सेट की और आपस लेके आता हूँ <laughs> जी हाँ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर संस्कार के बढ़ते चलन इस कार्यक्रम को और जहाँ पर काव्य रचना की जाती है कवियों को हम लोग इसके माध्यम से सुनते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से तो आइए हरिदत्त जी से मैं जानना चाहूँगा कि आ, स्कूल में बच्चों को जब आप संस्कृत या जो भी बातें बताते हो या फिर उनको मॉनिटरिंग करते हो तो आज के समय में जो वर्तमान में जो बच्चे हैं थोड़ी सी मना पूर्व पीढ़ी से आपकी पीढ़ी वाली बच्ची जो है थोड़ा सा स्मार्ट भी है थोड़ा सा एक्सपर्ट्स भी है लेकिन फिर भी साथ में उनको आ, सिखाना पड़ता है तो क्या आपको लगता है कि कौन सी चीज़ें इनके अंदर आ, सिखानी पड़ती है ज़्यादातर भाई जी आजकल कल जमाना बिल्कुल बदल गया है हम्म गवर्नमेंट ने भी ऐसे ऐसे रूल बना दिए हैं कि बच्चों को किस तरह से सिखाना है वो अलग ही बात है अब तो पहले ज़माने में बच्चों को विद्यालय में डरा करके धमका करके मार कर पीट करके अध्यापक लोग पढ़ाते थे हुँ, हुँ, और शिष्यों को डर भी रहता था छात्रों को डर भी रहता था कि हमें काम करना है पढ़ना है लिखना है और सत्कार भी बहुत होता था शिक्षकों का उस टाइम पर लेकिन आजकल तो केवल किताबी शिक्षा रह गई है हुँ, हुँ, हुँ. शिक्षकों का सम्मान तब तक संभव है जब तक वो विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं हुँ, हुँ, जब तक उनका कोई स्वार्थ है कि हाँ मुझे अपने टीचर से ये पूछना है ये सीखना है और मुझे टीचर आगे बढ़ाएगा तब तक का है और हम लोग भी अब इस तरह से हो गए हैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गए न्यूट्रल हो गए <laughs> हैं कि अगर वो पढ़ता है तो ठीक है नहीं पढ़ता तो हमें उस पर कोई चिंता चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि हम अपने हमें सिलेबस कराने से मतलब है पूरा मतलब है <laughs> सिलेबस में हम कहीं पर भी गलती कर सकते हैं और छोड़ नहीं सकते हैं जितना सिलेबस है और बच्चे को पीट तो सकते ही नहीं किसी आद में सही बात है। और जितना जितना हम प्यार से उनको हम कोशिश करते हैं लेकिन इसमें विशेष बात ये हमें चाहिए होती है कि शिक्षक का अपने सब्जेक्ट पर कमांड होना बहुत जरूरी है जिससे बच्चा एक भी हमारी तरफ उंगली न करे कि सर आपने ये नहीं समझाया या आपने नहीं। ये नहीं बताया या आपने ये गलत बताया है तो इस तरह से हमें बड़ा तैयारी करके आनी पड़ती है घर से ही तैयार होकर चलते हैं प्रतिदिन <laughs> कि आज हमें ये टॉपिक पढ़ाना है इस क्लास में ये पढ़ाना है ऐसे करना है तो कहीं पर किसी प्रकार की त्रुटि हमसे न हो जाए तो शिक्षकों के, के लिए अब बहुत मेहनत हो गई है पहले से पहली वाली बात नहीं है जो केवल गए और बस पढ़ा दिया चले आए अब नहीं वो अब बच्चों को थोड़ा संभालना बहुत बड़ी बात हो गई है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया करंट सिनेर ऑफ द एजुकेशन आपने बताया शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान समय का जो परिवेश है गुरु शिष्य की जो परंपरा है शिक्षक का जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं एक कोने में सिमट कर रह गया है और आज वर्तमान समय में प्रैक्टिकल चीज़ें हम देखते हैं और शिक्षा जब तक पढ़ाई करते हैं बच्चे उसी समय तक उस समय तक जो है बच्चे अपने टीचर के साथ जुड़ते हैं और उसके बाद चीज जैसे ही खत्म हो जाती है पढ़ाई उनकी दो टीचर्स का वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाती है रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं नाते ख़त्म हो जाते हैं शिक्षा में टीचर और स्टूडेंट्स की जो रिलेशनशिप है वही चीज़ें घर में भी आ गई हैं घर में भी लोग कहाँ किसी को अपना इतना सम्मान देते पहली वाली चीज़ें सब खत्म हो गई हैं बस हर व्यक्ति अपने काम से मतलब रखता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक आ, काम करने वाली बात है कि हम सभी को अपने मनोस्थिति पर काम करना पड़ेगा हम हम सभी को अपने भावनाओं के साथ काम करना होगा क्योंकि पहले तो ऐसा था कि आप सबके साथ प्रेम भाव से और एक पारिवारिक नाते से हम लोग हर व्यक्ति को देखते थे आज वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं हम हर व्यक्ति को जो है एक्सट्रेंज के रूप में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी को मिलकर इस पर काम करना होगा तो आइए आगे बढ़ते हुए एक आखिरी रचना जो है मैं चाहूँगा कि हमारे हरी जी हमें सुनाएं बहुत ही प्यारी सी रचना जो आपको बहुत अच्छी लगती है बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी ये रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मैं एक ईश्वरीय संदेश समाया हुआ है एक जैसे कि मैं मथुरा की ब्रजभूमि से आया हूँ तो ब्रजलोक ब्रजलोक की गीत की जो एक धुन है उस पर ही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ क्या बात है तो वहाँ एक प्रार्थना होती है उसी पे मैंने इसको रचा है देखिए आपको जरूर पसंद आएगी जी जी सुन परम पिता की बाणी रे बंदे खुले प्रभु के द्वार अब तो चलो प्रभु के द्वार ब्रजभाषा के शब्दों का मिश्रण है इसमें हुँ, हुँ. सुन परम पिता की बाणी रे वंदे खुले प्रभु के द्वार अब तो चलो प्रभु के द्वार बन जाए गानी रे बंदे खुले प्रभु के द्वार अब तो चलो प्रभु के द्वार आजकल जो व्यक्ति बहुत भटक रहा है चारों तरफ उसे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना चाहिए उन शब्दों को लेकर के मैंने आगे लिखा है जन्म जन्म से जिन्हें पुकारे जन्म जन्म से जिन्हें पुकारे परम पिता प्रभु आए द्वारे परमपिता प्रभु आए द्वारे बात समझ जिये जानी रे बंदे खुले प्रभु के द्वार अब तो चलो प्रभु के द्वार सुन परमपिता की बाणी रे बंदे खुले प्रभु के द्वार अब तो चलो प्रभु के द्वार सदियां बीत गईं बिन साई सदियां बीत गईं बिन साई हुआ खोखला रही न पाई हुआ खोखला रही न पाई समझ लाभ और हानिरे बंदे मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं करना चाहिए आजकल के मनुष्य को ये समझना चाहिए कि मुझे किस में वास्तव में फायदा हो रहा है समझ लाभ और हानि बंदे खुले प्रभु के द्वार अब तो चलो प्रभु के द्वार सुन परम पिता की वाणी रे बंदे खुले प्रभु के द्वार अब तो चलो प्रभु के द्वार कब काशी कबहू प्रयागा जाने कहाँ भटक रहा है कभी काशी जा रहा है कभी प्रयाग जा रहा है कभी मथुरा जा रहा है कभी वैष्णो देवी जा रहा है कभी कहीं जा रहा है लेकिन अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहा है कबहू काशी कबहू प्रयागा कब हूँ काशी कब हूँ प्रयागा दर दर भट्ट दर दर भागा दर दर भट्ट दर दर भागा मत कर अब नादानी रे बंदे खुले प्रभु के द्वार अब तो चलो प्रभु के द्वार आगे है किस तरह से पिता परमात्मा का आगमन इस सृष्टि पर हुआ है ब्रह्मा तन शिव पिता पधारे ब्रह्मा तन शिव पिता पधारे गीता के उपदेश उचारे गीता के उपदेश उचार धारण कर बन ज्ञानी रे बंदे खुले प्रभु के द्वार अब तो चलो प्रभु के द्वार सुन परम पिता की वाणी बंदे खुले प्रभु के द्वार अब तो चलो प्रभु के द्वार ज्योतिर्बिंद रूप निराला ज्योतिर्बिंदु रूप निराला नै को सुख देने वाला नै को सुख देने वाला दर्शन कर ले रे बंदे खुले प्रभु के द्वार अब तो चलो प्रभु के द्वार और हमारे हीरा जीवन ऐसे ही ना चला जाए इसके लिए मैंने देखा है इसमें हीरा जीवन प्रभु बना हीरा जी वन बन प्रभु बना ज्ञानरतन से खूब सजायो ज्ञान रतन से खूब सजायो।, सजायो दानी बन महादानी रे वंदे खुले प्रभु के द्वार अब तो चलो प्रभु के द्वार सुन परम पिता की वाणी रे वंदे खुले प्रभु के द्वार अब तो चलो प्रभु के द्वार और अंतिम पंक्तियाँ हैं आतम ज्ञान प्रभु बर शाम आतम ज्ञान प्रभु बर शाम सुख शांति सम्पत तिलुटाम सुख शांति सम्पत तिलुटाम पावन बन वरदानी रे वंदे खुले प्रभु के द्वार अब तो चलो प्रभु के द्वार सुन परम पित की बाणी रे वंदे खुले प्रभु के द्वार अब तो चलो प्रभु के द्वार बहुत ही खूबसूरत रचना आपने अंतिम सुनाया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है जिस तरह से प्रभु प्रेम की मस्ती इसमें थी और जिस तरह से आपने कहा कि चलो अब परमात्मा के संग चलना है हम सभी को अपने घर चलना है तो बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और चलिए दोस्तों आज के इस शो में बस इतना ही और फिर से एक बार हरिदत्त जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं वो इसी तरह की सुंदर रचनाएं आप सभी तक पहुंचाते रहें और ऐसी नई नई रचनाएं करते रहें आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जी चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मस्करा आते रहो हा, हा, में कहा टूटी हुई तस्वीर बनती है तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है तारीफ तेरी निकली है आई है बन के लब पे ये गाथा द्वारिका वाले कृष्ण का नैया आया हूँ तेरे मंदिर के द्वारे द्वारिका वाले कृष्ण का नैया आया है तेरे मंदिर के द्वारे लब पे कन्हैया आया हूँ तेरे मंदिर के द्वारे ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे बड़ा जुदा इंसान सारे सभी तुझको प्यारे सुने पर याद सबकी तुझे है याद सबकी बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा जाने है सारी दुनिया दो दिन की दुनिया दुनिया ये गुलशन सब भूल काटे तू सब माली। श्याम पुकारे मीरा गिरधर बोले मीरा गिरधर बोले बोले यशोदा लाल बनके चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत है दौड़े ये हर राही की मंजिल ये हर कृष्णी का साहिल जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला खाली न जाए ये गम की रातें रातें ये काली इनको बना